धी तमस्तु मा विषाव शांति शांति शांति वेदान दर्शन की इकसठवीं कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाद चल रहा है चौथे पाद में नवे सूत्र तक हमने पीछे देखा था चौथे पाद का प्रारंभ प्राण के बारे में हुआ कि प्राण की उत्पत्ति और विनाश होता है और उससे संबंधित शास्त्र के वचन अथवा विपरीत कथन उनका उद्धरण और समाधान करते हुए बातें हुई और वो प्राण कितने होते हैं वो भी संख्या में आया कि कहीं सात कहे गए हैं वो विशेष प्रयोजन से कहे गए हैं विशेष प्रसंग से और कहीं दस ग्यारह कहे गए हैं वो और प्राण सूक्ष्म होते हैं अणु होते हैं और वो इंद्रियों से श्रेष्ठ होते हैं इत्यादि बातें हुई और ये प्राण वायु नहीं है और न ही वायु की क्रिया है उससे भिन्न कोई चीज है ये भी हमने नवे सूत्र में देखा क्योंकि तो प्राण और वायु के अंदर बहुत भ्रांति रहती है प्राण बोलते ही तो एकदम वायु का ग्रहण होने लग जाता है उसकी स्पष्टता यहां पर की गई ये जो प्राण है सूक्ष्म प्राण ये वायु नहीं है वायु से भिन्न चीज है तो प्राण के बारे में ही और बातें आगे देखेंगे तो पृष्ठ संख्या एक सौ इक्यावन और दसवा सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पात का दसवां सूत्र भूमिका देखिए न सत खलु मुख्यः है प्राणो वायु पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है मुख्य प्राण वायु ना हो और उसकी क्रिया भी ना हो तत्क्रिया वा किंतु एतावता न तस्व स्वरूपो लक्ष्य लेकिन इतने मात्र से उस प्राण का कुछ स्वरूप नहीं आ रहा है यह है क्या चीज किम सत्ता का सी वो किस सत्ता वाला है कैसे क्या उसका अस्तित्व है ये बताना चाहिए तदतर उच्य अब उस विषय में कहा जा रहा है कुछ और स्पष्टता की जा रही है। तो दसवें सूत्र में कहा चक्षुरादि वस्तु तत्सह शिष्ट कि ये जो प्राण है मुख्य प्राण ये चक्षुरादि के समान है क्या समानता है तो ये भी साधन है जैसे अन्य इंद्रियां चक्षु आदि आत्मा के साधन है ऐसे ये भी एक साधन है इसका एक स्वरूप बताया जा रहा है क्योंकि उसका उल्लेख चक्षु आदि के साथ में किया गया है तत्सह शिष्टि सृष्टि मतलब उसका शासन उपदेश इंद्रियों के साथ में मिलता है इससे पता लगता है कि यह भी करण है आत्मा का करण है और शिष्टि और आदिप्य आदि से यहां पर उस प्रसंग को लेते हैं जो कि इस इंद्रियों में और प्राणों में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है और उसका फिर कुछ निर्णय हुआ इनसे पता लगता है कि ये करण है कोई वैसे देखिए चक्षुराधिपत तो सश्रेष्ठ प्राण जो पीछे श्रेष्ठ प्राण कहा था आठवें सूत्र में वो चक्षुराधिपत जीवात्म साधन विशेष जीवात्मा का कि साधन और उपकरण विशेष है उपकरण विशेष का मतलब और भी उपकरण है ऐसे ये भी उपकरण है कथम जये थे कैसे पता लगता है ये तत्सह शिष्टियादिप्य है तो तत्साह को खोला इन्होंने तही चक्ष भी सह उन चक्षु आदि अन्य साधनों के साथ में इंद्रियों के साथ में तस्य सृष्टि ही उसकी मतलब प्राण की सृष्टि है सृष्टि शब्द को खोला शासनम शासनम को खोला प्रतिपादनम क्रियते थे तस्मात उसकी सृष्टि उसका शासन कथन निर्देश या प्रतिपादन किया गया इसलिए तस्मात ये तो एक हुआ और सूत्र में जो शिष्ट में आदि शब्द पढ़ा है उससे ले रहे तथा शरीर धारणे विवाद निर्णय आभ्याम शरीर का धारण करने के प्रसंग में विवाद और उसके निर्णय के प्रसंग को देख करके भी ये शरीर का धारण कौन कर रहा है मुख्य धारण कौन कर रहा है किसकी प्रधानता से ये चल रहा है कौन गौण है निदो विचार था हूं उस विवाद और निर्णय से भी पता लग जाता है उसकी पुष्टि में ले वचन दे रहे हैं तद्यथा जैसे कि ये जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रिय अनिचय मुंडक उपनिषद का इति सह सृष्टि अब यहां पर मन और सब इंद्रियों के साथ साथ प्राण का भी कथन किया गया प्राण का भी प्रतिपादन किया गया तो जिन चीजों के साथ में प्रतिपादन किया उससे पता लगता है कि ये भी इनकी तरह से कोई उपकरण है आत्मा का उपकरण है ये तो सह सृष्टि हुई सहसृष्टि के बाद में अल्प ले लीजिये अब आगे कहा अतः प्राण अहम श्रेयसी व्यूदिरे प्राणों ने यह विवाद शुरू किया कि मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं ये छंदोगे का प्रकरण ये तो था विवाद अब इस विवाद में क्या हुआ तो साह वाघ उसमें फिर वाणी ऊपर निकल करके चली गई चक्षुरह चक्षुर उच्चक्राम क्रम में चक्षु भी चला गया अतः प्राण उच्च अब वो प्राण निकलने निकलता हुआ सा इसमें उच्चक्रम शन ये भी ये पार्ट मिलता है सत्यव्रत जी बारी में इसमें शन लिखा हुआ है तो जब ये होने लगा प्राण भी जाने लगा तो तम ह अभी समेत्य ऊंचू तो सारी इंद्रियों ने सारी इंद्रियां आ गई और उसके पास में उसको बोली प्राण को इकट्ठी हो गई उसके साथ में भगवान एधी तुम ना श्रेष्ठ हो ये भगवान यहीं पर ही रहो आप यहीं स्थिर रहो तुम न श्रेष्ठ हो सी तुम ही हमारे में श्रेष्ठ हो हम स्वीकार कर रहे हैं अब वो विवाद नहीं करेंगे हमने मान लिया तुमको सर्वसम्मति से कि तुम श्रेष्ठ हो तुम न श्रेष्ठ हो सी मां उत्क्रमी रीति यहां से मत जाओ आप अतः हीन वाघ उवाच फिर उसको वाणी बोली अब प्रशंसा भी तो करनी पड़ेगी जब उसको कहा आप श्रेष्ठ हो सबसे हो और रुको तो कुछ श्रेष्ठता भी करते हैं फिर कुछ अर्पण भी करना होता है उस तरह का भाव है अतः ना वाघ आचा वाणी उससे बोली यदा हम वशिष्ठो अस्मी मैं जो वसिष्ठ हूं वसिष्ठा तो गलत हाँ वसिष्ठा हाँ वसिष्ठा अस्मि। तो मूल में मेरे ख्याल से वसिष्ठो वहां पर लिखा हुआ है हम्म ठीक है चलो कोई बात नहीं तो बोले मैं जो वशिष्ठ हूं वशिष्ठ का मतलब बसाने वालों में श्रेष्ठ बसाने वाली आधार बसाने वाली तुम तथा वशिष्ठ हो सी तू तो मेरे भी वशिष्ठ है मेरे को भी बसाने वाला है मैं औरों को बसाती हूं तू तो मेरे को भी बसाने वाला है उसकी प्रशंसा करता है इति यथा हइनम चक्षुरुवाच चक्षु भी बोली उसको यदि प्रतिष्ठा स्मी ये मैं प्रतिष्ठा हूं इस शरीर की तुम तो तत्प्रतिष्ठा सी तू तो उसकी भी प्रतिष्ठा है यानी मेरी भी तो प्रतिष्ठा है तुम तो सबका आधार तो तू है ये उसकी प्रशंसा की इतनी निर्णय है ये निर्णय के रूप में आ गया तो विवाद और निर्णय कि किनके बीच में विवाद चल रहा था किनके बीच में निर्णय हुआ इंद्रिय और प्राण के बीच में तो जैसे इंद्रिया थी वो कुछ, कुछ तो ना कुछ समानता तो होगी ना इनमें कि ये शरीर को धारण करती है ये आत्मा की सहायिकाएं हैं ये उपकरण है इस रूप में समानता है तो प्राण के स्वरूप को बताने के लिए कह रहे हैं चक्षुरादि के समान उसके साथ साथ पढ़ा गया और उसी के साथ साथ ये विवाद और निर्णय भी हुआ इससे प्राण के एक स्वरूप का हमें पता लगता है ये उपकरण है सहायक है आगे एवं चक्षुराधि भी साधनी सह है सृष्टि विवाद निर्णय हेतु तो चक्ष आदि साधनों के साथ प्राण की सृष्टि कथन और विवाद और निर्णय इन हेतुओं से प्राणों की साधन विशेषो जीवात्मना ना इति कथम प्राण भी जीवात्मा का एक साधन है ये निश्चय होता है ये ज्ञात होता है वशिष्ठों उसमें लिखा हुआ है ना उसमें मूल के अंदर चलो ये यहां मेरे ख्याल से वशिष्ठा सी स्त्रीलिंग को देख करके ही यहां पर किया है लेकिन मूल में वशिष्ठों से पाठ मिलता है चलो कोई बात नहीं चक्षु के लिए तो वशिष्ठ ठीक है उसमें तो कोई बात नहीं है नहीं, चक्षु भी स्त्री लेंगे वैसे तो नहीं नपुंसक लेंगे तो उस दृष्टि से वशिष्ठो नहीं आएगा वहां पर पर ठीक है यहां ये जो अब ये तो शास्त्रों में जिस तरह भी मिलता है वही स्वीकार्य होता है शिष्ट प्रयोग मान के आर्ष प्रयोग मान करके ऐसा ही आगे देखिये कनचित शंकेत यदि मुख्य प्राणश चक्षुरादिवत जीवात्म साधन विशेष अब कोई अगर ये शंका करने लगे कि आपने अभी ये दसवें सूत्र में सिद्ध किया कि प्राण प्राणवी चक्षरादि के समान आत्मा का साधन है तो फिर तो तरही तस्यापि कश्चित रूपाधिवत विषय प्रसजेता फिर तो इसका भी कोई विषय होना चाहिए जैसे चक्षु साधन है तो चक्षु का विषय है रूप ऐसे ही सब जानियां या कर्मेन्द्रियां कर, ज्ञानियों का मुख्य रूप से लीजिए सब ज्ञान के अपने अपने शब्द स्पर्श रूप प्रसगंध ये विषय हैं अगर ये भी साधन है तो इसका भी कोई ना कोई विषय तो होना चाहिए वो तो आया नहीं साधनत्व तो को खंडित करने के लिए एक प्रयास है या तो यू शंका उत्पन्न हुई अत्रोच्चते इस विषय में कह रहे हैं ग्यारहवा सूत्र है तो अकरणवाच न दोषः तथा ही दर्शय थे अकरण होने से इसमें कोई दोष नहीं आता है अकरण का मतलब है ये ज्ञानेन्द्रिय नहीं है इसलिए इसके विषय के का कथन नहीं मिलता है तो ये कोई दोष नहीं है अगर ये ज्ञानेन्द्रिय होती करण मतलब यहां ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय होती तो इसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए था चक्षरादि के समान रूपादि के समान लेकिन ये ज्ञानेन्द्रिय नहीं है इसलिए इसका कोई विषय नहीं है देखिये अथ च मुख्य प्राणो अस्ती चक्षुरादिवत जीवात्मा उपयोग कार्य ये मुख्य प्राण चक्षुरादि के समान जीवात्मा का उपयोग तो करने वाला है उपयोग उसको लाभ देने वाला है किन्तु सो अकरणम वो, लेकिन वो अकरण है अकरणम अनिन्द्रियम अनिन्द्रिय है चक्षुराधिवत नेन्द्रियम चक्षुरादि के समान इंद्रिय नहीं है तस्मात न रूपादि विषयवत विषयांतर प्रसंग दोष मुख्य प्राण से भवती इसलिए चक्षुरादि के समान इसका विषय नहीं है तो यह कोई दोष नहीं आता है क्योंकि तो वैसे इंद्रिय नहीं है ये सहायक करण तो है लेकिन ये इंद्रिय नहीं है आगे यदि ही मुख्य प्राणों की चक्षुरादिवत विषय ग्राही भवेत यदि चक्षु आदि ज्ञानियों के समान ये प्राण भी किसी विषय विशे विशेष का ग्रहण करने वाला होता यानी श्रुति स्मृतिशु तूपाधिवत विशेष से अपनी प्रदर्शन किया अगर ऐसा होता तो हमें श्रुति और स्मृति में शास्त्रों में उसका कोई न कोई विषय बता दिया गया होता लेकिन वहां बताया नहीं गया किंतु सह तो चक्षुरादि इंद्रियभ्यो विलक्षण एवा चक्षुरादियों से है विलक्षण उपकरण तो है साधन तो है आत्मा का लेकिन उनसे विलक्षण है उनसे भिन्न प्रकार का है कैसे भिन्न प्रकार का है तथा ही दर्शाई जैसा कि बताया गया है तो कहा तथा ही श्रुतिर अपनी तथ भिन्नताम दर्शे इनमें भिन्नता को बता रहे हैं क्या भिन्नता है तथ्य तो यान्ते शरीरम शरीरं तरम इवे दृश्य थे सव श्रेष्ठ तो प्रजापति उनको कह रहा है इंद्रियों के तुम्हारे में सबसे श्रेष्ठ कौन है तो इसमें यस्मिन उत्क्रांत यहां लिखा हुआ है ये व उत्क्रांत वहां मिलता है यक्रांत यहां वह तुम्हारे में तुम्हारे में जो उत्... जिसके उत्क्रांत होने पर तुम्हारे तुम्हारे में से किस जिस एक के निकल जाने पर शरीर पापिष्टतर हो जाता है पापिष्ट मतलब हीन हो जाता है दिनहीन हो जाता है बुरा हो जाता है सबसे अधिक बुरा होता है सवह श्रेष्ठ है वो तुम्हारे में सबसे श्रेष्ठ है तो कोई भी इंद्रिय जाएगी तो पापिष्ट तो होगा ही शरीर नेत्र चले जाएंगे तो भी न्यूनता तो आई जाएगी हीन तो हो ही जाएगा बुरा तो लगेगा ही चाहे श्रोत्र जाए चाहे रस जाए कुछ भी जाए उसमें क्षीणता तो आ जाएगी यानी इंद्रियों के प्राणों के सबके रहने से शरीर में श्रेष्ठता तो है तो न्यूनता तो होगी लेकिन जिसके जाने पे सबसे अधिक न्यूनता हो जाए वो पापिष्ठ हो जाए वो तुम्हारे में श्रेष्ठ है जिसके जाने पे सबसे अधिक अव्यवस्था हो जाए मुझतेष्ट कोई भी जाएगा तो कोई ना कोई तो अव्यवस्था होगी ये तो एक प्रमाण हुआ इसमें ये जो छंदोगे का लिखा है पांच दो छह सात तो दो की जगह एक कर लीजिए आगे तीन यती यत पिबती तेन इतरान प्राणान अवति तेना तेना मतलब ये इस मुख्य प्राण के लिए कह रहे हैं तेन यद अश्नाती जो खाता है उसके द्वारा खा पाता है जो पीता है उससे इतरान उससे अन्य इतरान प्राणान अन्य प्राणों की रक्षा करता है उनकी सुरक्षा करता है उनको बल देता है उनका जीवन चलता है तो मुख्य प्राण की सहायता से ही हम खाते पीते हैं और उसके कारण से फिर अन्य प्राणों का भी अन्य इंद्रियों का भी कार्य चलता है वो रक्षित होते हैं आगे प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम इस प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ किसकी इस अवर कुलाय की कुलाय मतलब ये जो घोंसला है ये जो शरीर है इसकी रक्षा करता हुआ और यस्मात कस्माच अंगात प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुच्यति जिस भी किसी भी अंग से प्राण चले जाते हैं तो वो अंग सूख जाता है तो इस प्रकार इतव शरीरेंद्रियाम धारण रक्षण पोषण जीवनानि प्राण वृत्ति व्यापार वृत्तिर व्यापार कार्य वाइति विज्ञय तो शरीर और इंद्रियों के दोनों के धारण को उनके रक्षण को उनके पोषण को और जीवन को प्राण की वृत्ति वृत्ति मतलब व्यापार या उसका कार्य समझना चाहिए प्राण के क्या कार्य हो गए शरीर और इंद्रियों का धारण पोषण रक्षण जीवन ये उसके कार्य हो गए उसका स्वरूप बता दिया तो ये जानेन्द्रियों के समान नहीं है करण की दृष्टि से तो जानेन्द्रियों के समान है लेकिन पूरी तरह से समानता नहीं है इसलिए इसका कोई विषय नहीं हो सकता इसके विषय तो ये कार्य ही हैं बस इन्हीं कार्यों को वो करता है आगे इत्थम स मुख्य है प्राणों जीवात्मनश चक्षुरादिवत साधन विशेष तथा चक्षुरादिप्यो भिन्नश्च सन स्वरूप इस प्रकार मुख्य प्राण के लिए क्या कहा गया कि वो जीवात्मा का चक्षुरादि के समान साधन है लेकिन साधन विशेष है और चक्षुरादि से भिन्न भी है दोनों बातें आ गई तो ऐसा होते हुए उसका स्वरूप क्या है तो उसको बाद में सूत्र में बताया पंचवृत्तिर मनोवत्त व्यपतिश्यते पंचवृत्ति पांच वृत्ति वाला ये पाण पांच वृत्तियों वाला जाना जाता है कैसे मनोवत मन के समान मन के समान प्राण की भी पांच वृत्तियां हैं विपदेश्यते कही जाती है शास्त्र में वचन मिलता है मन की पांच वृत्तियों से आपके मन में एकदम क्या आएगा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति वही आएगा वही संकेत है वही रूढ़ी बनी हुई है या योग रूढ़ी बनी हुई है वही अर्थ निकल के आएगा उसको भी इन्होंने जोड़ा है अंत में लेकिन पहले दूसरा अर्थ किया इन्होंने अश्य देखिए सच मुख्य पंच वृत्ति को मनोवत्थ पांच वृत्ति वाला है मन के समान मन का मतलब क्या है मनो मन का मतलब मन का मतलब अंतःकरण लिया यथा ही अंतकरण से वृत्त सही जैसे अंतःकरण की वृत्तियां हैं कौन कौन सी मनो बुद्धि चित्त अहंकारः अहंकारः तथा मुख्य प्राणों वृत्ति भेदेन भिन्न भिन्न नाम तो जैसे अंतःकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार बताएगा ये चार वृत्तियां हो गई अंतःकरण की उसी के समान मुख्य प्राण भी वृत्ति के भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है जैसे अंतःकरण वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है जैसे अंतःकरण वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार वैसे ही प्राण भी वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है ये मन के ठीक है यही तो अर्थ किया है इन्होंने स्पष्टीकरण करेंगे आगे आपके मन में वो चार और पांच घूम रहा होगा <laughs> कि भाई ये मन के समान कहा हुआ मन के समान तो मन के तो चार बता दिए आपने केवल उसके पांच बता रहे हैं तो ये तो कहा समानता हुई उस तो संख्या को मतले अभी क्या समानता देखिए केवल जैसे अंतःकरण के व्यापार भेद से भिन्न भिन्न नाम होते हैं। कितने होते हैं या नहीं वैसे ही प्राण के भी वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न नाम होते हैं। बस इतना ही सादृश्य बताया जा रहा है तो मन अंतकरणम तो चतुर्वृत्ति भेद चतुर्ना भी व्यपदिश्यते प्राण से पंच वृत्त है पांच की कौन सी वृत्ति पांच वृत्तियां हैं तो प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अल्प तो मतलब प्राण अपान व्यान उदान और समान ये तो पांच नाम बता दिए और इत्येते एते है ये वास्तव में नहीं इत्ये तत। इत्ये तत। सर्व प्राण एवं सब में अन अन जुड़ाए जीवन देना जीवन देना जीवन प्रद है जीवन प्रद है ये सब जगह के अंदर मिलता है अन जो है ये सब कुछ प्राण ही है वास्तव में कथम ही तस् पंचवृत्तित्व कार्य विभागश्च सोपी और ये पांच वृत्तियां कैसे हैं और इनके अलग अलग क्या कार्य विभाग हैं बोले ये भी शास्त्र में कहा गया है पांचों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं कुछ संकेत कर रहे हैं एशह प्राण इतरान प्राणानं पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते ये जो प्राण है मतलब मुख्य प्राण अन्य प्राणों को अलग अलग यथा स्थान रखता है कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, है। मुख्य तो एक ही प्राण है अब उसके जो पांच भेद किए वो अलग अलग स्थान विशेष में यथा स्थान रखे गए हैं पायुपस्थे पानम तो मल और उपस्थे ये दोनों अपान यहां पर अपान रहता है इनके निकलने में सहायता मल मूत्र के निकलने में सहायता करता है और चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते प्रा कर लेना इसको तो चक्षु और श्रोत्र इनमें और मुख और नासिका के द्वारा निकलता हुआ ये प्राण स्वयं स्थित रहता है यानी जो मुख्य प्राण है मुख्य प्राण तो एक अलग हो गया अब उसके जो पांच भेद किए उसमें भी जो पहला प्राण है उसके लिए कहा जा रहा है वो यहां पर रहता है मध्य तो समान है समान का रहता है मध्य भाग में रहता है जठराग्नि है बीच के भाग में उसको संतुक्षित करता है समान वायु ऐसा ही हुतम अन्नम सम नयति इसमें समुन्नयती लिखा हुआ है वहां पर समम नायती है समम नायती ठीक है दोनों तरह से लग सकता है समुन्नयती का मतलब है कि अन्न को ऊपर ले जाता है समनयति सम्यक रूप से ले जाता है पचन के लिए ले जाता है तो ऐसे ही वर्णन मिलता है अलग अलग और नाड़ी शाखासु सु व्यानश्चर व्यान क्या होता है नाड़ी और शाखाओं में घूमता है सब तरफ घूमता है विशेष इस रूप से तो इनके पांच नाम दिए गए और उनके अलग अलग स्थान और स्थान के अनुरूप वहां पर कुछ न कुछ कार्य भी बताए गए प्रश्नोपनिषद का हुआ मनोवध अत्र वृत्ति भेदस्य साम्यम न संख्याया तो यह मनोवत जो कहा गया है यहाँ वृत्ति के भेद का साम्य है केवल न संख्या या संख्या का साम्य नहीं ले रहे हैं नहीं तो दृष्टांत घटेगा नहीं वहां अब आगे कहते हैं संख्याया साम्य तो अगर आपको संख्या का ही साम्य करना है तो तो मनोवत मन के समान ताश चित्त से तो मन के समान लगो तो चित्त की पांच वृत्तियां होती हैं अगर आपको पांच में ही कहना है तो ऐसे ले लो और वो योग दर्शन के अनुसार लिखा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रात मनस पंच वृत्त इव प्राणस्य वृत्त पंचोक्ता मन की पांच वृत्तियों के समान प्राण की भी पांच वृत्तियां की गई हैं प्राण अपान उदान व्यान समान व्यान इति हम ये मानना चाहिए तो इस तरह से भी सूत्रकार कर सकते तो प्राण का स्वरूप इससे हमें कुछ और पता लगा ये क्रिया है शरीर में विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायक होता है इसके भेद उसकी क्रियाओं के अलग अलग स्थान इत्यादि भिन्नता के आधार पर अलग अलग नाम रखे गए हैं हो गया आगे देखिए तेरे वहां सूत्र अनुश्च पीछे मनोवत कहा गया था तो प्राण कैसा होता है तो बोले अनुश्च ये मन के समान अणु होता है चकारो मनोवत इति अनुकर्षण अर्थ ये जो च है अनुश्च ऊपर तो जो सूत्र में बारहवें में मनोवत कहा उसके अनुकर्षण के लिए खींचने के लिए यानी इसकी अनुवृत्ति आती है सब मुख्य प्राणों सूक्ष्म अणु और सूक्ष्म होता है यद्यपि श्वास प्रश्वास आप्यम प्राण स्थूल प्रतीय थे वैसे तो हमें प्राण स्थूल दिखाई देता है श्वास प्रश्वास के समान ये तो ऐसा सूक्ष्म नहीं है ऐसा अणु नहीं है स्थूल लगता है ये अपेक्षा से किन्तु न स स्थूलो अभी अस्ति तो ये जो लेकिन मुख्य प्राण है ये तो स्थूल नहीं है सूक्ष्म है पंचवृत्ति भी समग्र शरीरे तस्य त्यापृत अपनी पांच वृत्तियों के माध्यम से वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है तथा च उत्क्रमता आत्मना सह ती उत्क्रमणा और उत्क्रमण करती हुई आत्मा के साथ साथ उसका भी उत्क्रमण होता है आत्मा के साथ साथ जाता है उत्तम ही जैसा कि कहा है तम प्राणो अनुत्क्रामती आत्मा के उत्क्रमित होने पर उसके साथ साथ प्राण यानी मुख्य प्राण भी उत्क्रमण कर जाता है अब ये जो सारी व्याख्या वो साथ में जाने की है ये जो प्रश्न हो उठा था कि ये जो प्राण है ये आत्मा के साथ साथ रहता है आता है जाता है या तो आत्मा के आने के बाद शरीर में उत्पन्न हो जाता है अब ये जो जिस तरह से वर्णन है ये कैसा है साथ में आता जाता है साथ में आता जाता है तो क्या है फिर वो तो सूक्ष्म शरीर को कहेंगे सूक्ष्म शरीर में फिर वो सत्रह अठारह तत्व हैं उसमें इंद्रियां हैं और ये है ये सारी अलग अलग कही गई हैं सूक्ष्म इंद्रियां किसको हम प्राण कहेंगे वहां पर तो वैसे हम इसको थोड़ा समझने को समझ भी सकते हैं संगति लगा सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर का वर्णन जन स्वामी दयानंद जी ने सत्यात प्रकाश में किया है उनके जो नाम गिनाए हैं तो उसमें पांच कर्मेन्द्रिया यानी पांच प्राण लिखा हुआ है पांच ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण और फिर मन बुद्धि अहंकार और पांच तन मात्रा सत्रह या अठारह जो भी है लेकिन पांच कर्मेंद्रियों के स्थान पर वहां पांच प्राण लिखा हुआ है तो यदि हम ये कहना चाहें कि यह प्राण है प्राण क्या है वैसे तो यह कर्मेंद्रिय जैसा है ज्ञानेन्द्रिय जैसा तो है नहीं इसका कोई विषय नहीं बताया गया लेकिन यह कर्मेंद्रिय जैसा है लेकिन ये जो पांच प्रमुख कर्मेंद्रियां हैं इनका सीधा सीधा इसके अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वो बिल्कुल अलग है इन पांच कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त भी जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं छोटी मोटी उनको किससे कर रहे हैं हम तो उस दृष्टि से ये इसका समावेश कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आएगा और कर्मेंद्रियों के पांच मुख्य कार्य जो पांच कर्मेंद्रिया है उनके अतिरिक्त जो हो रहे हैं वो भी इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं यह भी एक कथन मिलता है यह भी एक अभिप्राय होता है कि अन्य जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं वो हो इन्हीं पांच ही कर्मेंद्रियों से रही हैं। भले ही हमने पांच कर्मेंद्रियों के लिए अलग अलग मुख्य मुख्य कर्म निर्धारित कर रखे और जो छोटे कर्म हैं, उन पांच में सीधे सीधे अंतर्भावित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनका अंतर्भाव हमें समावेश इन्हीं में से कहीं से करना होगा उन छोटी क्रियाओं के लिए यहां पर प्राण शब्द का प्रयोग किया गया जिसके द्वारा ये सारी छोटी मोटी क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही है अब हृदय चल रहा है अभी कौन सी कर्म इंद्रिय से चल रहा है इन पांच कर्मेन्द्रियों में से तो नहीं किसी से कहेंगे ना से। सीधे सीधे अब हम कहते हैं कि भाई मन के माध्यम से चल रहा है मन की शक्ति से चल रहा है तो वहां भी अंदर कुछ जो कर्मेंद्रियव है वो अलग से उसको प्राण कह लीजिए तो आत्मा के साथ में जाता है आत्मा के साथ आता है यदि हम इस प्राण को सूक्ष्म शरीर का भाग मान लेते हैं और कर्मेन्द्रियों के अंतर्गत ले लेते हैं तो साथ में आना जाना हो जाएगा और उस दृष्टि से इसकी उत्पत्ति भी चाहो तो हम स्वीकार कर सकते हैं जैसे सूक्ष्म शरीर में पांच कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से स्वीकार की गई है भूतों से नहीं वायु से भिन्न है ये सारी वायु तो आगे तन होने पर उनके बाद में महाभूत बनेंगे ये तो अहंकार से उत्पन्न हो जाते हैं तो उस दृष्टि से ये वायु भी नहीं है वायु की क्रिया भी नहीं है अहंकारिक रूप से इसको कर्मेन्द्रियों के अंतर्गत हम स्वीकार कर सकते हैं कुछ संगति ऐसे तो पर प्रश्न वहां पर यह भी हो सकता है कि पांच कर्मेन्द्रियां वहां बताई गई हैं उन पांच कर्मेन्द्रियों से अतिरिक्त है ये प्राण तो तो उस अतिरिक्त का तो वहां उल्लेख नहीं है या ठीक है उल्लेख नहीं है बस उसमें अंतर्भावित करके कुछ संगति का प्रयास हो सकता है विचार की बात है तो तमोत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती अर्थात इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये मन के समान सूक्ष्म है अणु है आगे अथते प्राण चक्षुरादय शरीरे किम अधिष्ठान ये प्राण और चक्षु आदि इनका अधिष्ठान क्या है शरीर के अंदर इंद्रियों को भी ले रहे हैं ये तो इसमें चौथवें सूत्र में कहा ज्योतिराद्य अधिष्ठान तू तद आमनाथ तो उन ज्योति आदि का ज्योति से मतलब यहाँ चक्षु को लिया है इंद्रियों का जन इंद्रियों का इनके प्रतीक के रूप में तो तेषा चक्षुरादी नाम सर्वेशा ज्योतिरादि किला, अग्नि प्रभृति भूत पंचकम अधिष्ठानम तो खलु अस्थि ये जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं इनका अधिष्ठान अग्नि अधि आदि पांच भूत वाला शरीर पांच भूतों वाला जो शरीर है उस वो ही शरीर इनका भी अधिष्ठान है नहीं ते निरधिष्ठान शरीर से पांच भौतिकत्वात तेषा भूतपंचके भवितव्यम एवं इसको यो के नहीं ते निरधिष्ठान बिना अधिष्ठान के नहीं है अधिष्ठान तो है अब कैसे तो शरीरस्य पांच भौतिकत्वात शरीर के पांच भौतिक होने से और तेजामूत पंचके भवितव्यम एवं इनका अधिष्ठान भी वो पांच भूतिक होने चाहिए प्रथम दृष्टिया तो कहा इंद्रियों का अधिष्ठान शरीर है और शरीर क्योंकि पांच भौतिक है इसलिए इंद्रियों का अधिष्ठान ये पांच भूत हैं तो थोड़ा परंपरा से जा करके दूर जाके या सूक्ष्म जाके तो पांच महाभूत इन इंद्रियों के अधिष्ठान है या तो शरीर कह लीजिए पांच महाभूत कह लीजिए कैसे तद आम उसका कथन मिलता है संकेत मिलता है तो तथा भूतस्य अधिष्ठानस्य अधिष्ठान से श्रुति में उस प्रकार के अधिष्ठान का कथन किया गया तज्ञ था अग्निर्वाक भूतवा मुखम अग्नि है वो वाणी बनकर के मुख में प्रविष्ट होगी तो जो वाणी है उसका आधार कौन होगा अग्नि होगी क्योंकि अग्नि वाणी में प्रविष्ट कर गई तो वाक का आधार कौन सा होगा अग्नि होगा वायु प्राणो नासिके प्राविशत और वायु प्राण बनकर के नासिका में चला गया उसका अधिष्ठान वो हो गया आदित्य चक्ष भूतवा अक्षिणी प्राविशत और सूर्य चक्षु बन करके आंखों में घुस गया तो इसका अधिष्ठान सूर्य के रूप में इस तरह से इन्होंने इन स्थल चीजों को इंद्रियों का अधिष्ठान स्वीकार किया है ये परोक्ष है बहुत बहुत परोक्ष प्रमाण है ये संकेत से उससे दिया इन्होंने आगे ए ते प्राणा भोग साधन तया केन सह संबद्धा प्रवर्तन जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं या अन्य प्राण हैं ये शरीर में किसके साथ में संबद्ध होकर तो के क्रियाएं करते हैं इनका उत्तरदायित्व किसका है किसके प्रति ये उत्तरदायी हैं किसके लिए ये कार्य करते हैं तो मुख्य न प्राणे न आहोषित जीवात्मा इति आकांक्षा उच्चते ये सब इंद्रियां मुख्य प्राण से जुड़ी हुई होकर के कार्य करती है या जीवात्मा से जुड़ के कार्य करती है इस प्रसंग में ये सूत्र कहा गया है पंद्रवा सूत्र प्राणवता शब्दार्थ तो प्राण वाले से जुड़ करके उसके साथ में ये कार्य करती हैं इंद्रिया प्राण वाले के शब्दार्थ ऐसा शास्त्र कहता है शब्द प्रमाण कहता है तो प्राण से नहीं जुड़ी हुई हैं ये प्राण वाले से जुड़ी हुई हैं यानी आत्मा के प्रति उत्तरदायी हैं ये आत्मा के लिए कार्य करती हैं भाष्य में यही बात लिखी है तो प्राणवता शब्द को खोल दिया इन्होंने प्राणीना प्राणी के साथ उसको खोल दिया प्राण स्वामी ना जो प्राण का स्वामी है प्राण वाला है मतलब जो प्राणी है और प्राण का जो स्वामी है पृथ्वी को और आगे खोल दिया प्राण धारणम जीवात्मा ना सह प्राण को धारण करते हुए जीवात्मा के साथ सह के योग में तृतीय सह संबद्धा तेज चक्षुरादय प्राणा सभी चक्षुराधि ज्ञानिया ये प्राण जीवात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहकर के भोग साधनता या प्रवर्तनते भोग के साधन के रूप में वो प्रवृत्त होते हैं अपने कार्यों को करते हैं और भोग किसका होगा जीवात्मा का ही होगा जीवात्मा के लिए भोग होगा दसमी प्राणवते जीवात्मा ने भोगम साधयती हेतु तो हो चुकी वो उस प्राण वाले जीवात्मा के भोग को सिद्ध करती हैं इस हेतु से तेन प्रयोग उसके द्वारा प्रयोग की जाती हुई है ये जीवात्मा के द्वारा प्रयोग की जाती हुई है ये जीवात्मा के प्रयोजन वाली है कुह कैसे पता लगा तो शब्द था श्रुति वचना श्रुतु जीवात्मा ही भोक्ता अभिता क्योंकि श्रुति में जीवात्मा को भोक्ता के रूप में कहा गया है ऋग्वेद का मंत्र है जो बार बार देते हैं ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद उत्ती अन्यो अभी तो दो पक्षियों में से एक पक्षी जो खा रहा है वो जीवात्मा है इससे उसका भोक्तृत्व सिद्ध होता है और दूसरा चेतन आत्मा परमात्मा वो खा नहीं रहा है उसका भोक्तृत्व नहीं है ऋग्वेद में भी है मुठकोपनिषद में भी है जीवात्मा भोक्ता प्रतिपादित है तो इस वचन में से स्पष्ट है कि जीवात्मा भोक्ता है तथा और कह रहे हैं अथ यत्र आकाशम अनुविषणम चक्षु सच्चाक्षुष पुरुष दर्शन है तो ये जो आकाश है ये जो आकाशम अनुविषण नम चक्षु आकाश से संबद्ध जो चक्षु है हमारी मतलब बहुत फैली हुई है हम दूर दूर तक देखते हैं इस दृष्टि से सच सच्चाक्षुषाह पुरुष वो चक्षु में रहने वाला पुरुष है और दर्शनाय चक्षु चक्षु तो केवल देखने के लिए यानी चक्षु देख नहीं रही है देखने वाला तो कोई और है ये तो देखने के लिए है अथ यो वेद इदम जिग्राणी स आत्मा गंधाए घृणम जो ये जानता है कि मैं सूंगू निबोध जिसको होता है वो आत्मा है ग्राण तो गंध के लिए है ये तो साधन है तो इंद्रियां स्वयं नहीं जानती कि ये किसी और के लिए हैं और वो कौन है तो आत्मा है ये हमारे को शास्त्रों से स्पष्ट हो जाता है इसलिए प्राणवता शब्द प्राण वाले के लिए ये मानी गई है और उस आत्मा को ही क्यों स्वीकार करते हैं आत्मा का ही ग्रहण क्यों करते हैं तो उसके लिए दूसरा हेतु कह रहे हैं अन्यो हेतु एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं सोलहवा सूत्र तस्त्यपात उसके नित्य होने से यानी जीवात्मा नित्य है तो उसी के साथ ये जुड़ेंगे भाष्य अतच अयम अन्यो हेतु जीवात्मा भोक्तृत्व जीवात्मा के भोक्तृत्व को सिद्ध करने के लिए ये एक और हेतु दिया जा रहा है तस्य नित्यपात तस्य जीवात्मनो नो नित्यत्वा नित्यो ही जीवात्मा प्राणो अनित्यः जीवात्मा तो नित्य है और प्राण तो अनित्य है तो प्राण के लिए नहीं है पीछे जो भूमिका में प्रश्न उठाया था प्राण के लिए है या आत्मा के लिए है तो जो नित्य है उसके लिए स्वीकार किए गए हैं आत्मा के प्राण अनित्य है न अनित्यो भोक्ता भवि तुम शक्नोती तय कि भाई प्राण को क्यों नहीं माना गया प्राण को क्यों नहीं माना गया तो हेतु तो यह दिया कि जीवात्मा चूंकि नित्य है इसलिए तो उसके पीछे का इनका भाव है कि जो नित्य होता है वही भुगतता हो सकता है अनित्य भुगता नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि तो जब अनित्य उत्पन्न हुआ है वो कुछ भोग रहा है तो उसका कुछ पहले का तो किया हुआ ही नहीं वो तो नया उत्पन्न हुआ है जब कर्मानुसार शरीर मिला और उसमें प्राण आया प्राण की उत्पत्ति हुई तो उसने तो कुछ किया ही नहीं था पहले वो अनित्य है वो तो उत्पन्न हुआ है तो पहले नहीं किया तो वो भोक्ता कैसे हो सकता है क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है स्वयं कह रहे हैं आगे अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोती तस् अकर्तृत्व यो ही कर्ता सव भोक्ता इतनी प्रसिद्धि ये तो सिद्धांत स्थिर है कर्तृत्व ही ज्ञानपूर्वकम जस्य स्वतंत्र से और कर्तृत्व किसका होता है कर्तित्व हमेशा ज्ञानपूर्वक होता है जिसको ज्ञान होता है उसी का कर्तृत्व होता है जिसको ज्ञान ही नहीं होता उसका कोई कर्तृत्व नहीं माना जाता है तो कर्तृत्व ही ज्ञानपूर्वक हम और जिससे जो जानने वाला है उसका होता है और कैसा स्वतंत्र से बहुत वो स्वतंत्र भी होना चाहिए स्वतंत्र नहीं है तो उसका कर्तृत्व नहीं बनेगा तो प्रमाण दिया स्वतंत्र कर्ता है इत विधान होने ठीक है सूत्र है स्वतंत्र कर्ता कर्ता क्या होता है कर्ता स्वतंत्र होता है ये विनियोग है ये विनियोग है अष्टाध्य में स्वतंत्र कर्ता सूत्र आया ठीक है अब वहां स्वतंत्र शब्द और कर्ता शब्द को देख करके यहां पर भी इनको स्वतंत्रता सिद्ध करनी है और कर्तृत्व सिद्ध करना है तो उसको यहां पर विनियोग कर दिया लागू कर दिया है विनियोग कर दिया <laughs> क्या पत्रम पद्धति तो उसमें कर्तृत्व तो है तो इसलिए तो मैं विनियोग कह रहा हूं आपको और इसके आधार पे प्रवचन भी होते हैं बड़े बड़े प्रवचनों में अब ये इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा इसी को आधार बना के और ऐसा सुनते भी रहते हैं और बोलते हैं करता कौन सा होता है स्वतंत्र होता है अब अष्टाध्यायी में किस प्रसंग में क्यों कहा गया है वो तो एक तरफ रख दिया वो जुका तो तो यहाँ घट भी नहीं सकता है बस इतना सा एक अंश लेकर के ये बात कही जाती है स्वतंत्र कर्ता इतनी विधान तस्मात न मुख्य प्राणी न संबद्धा चक्षुरादय प्राण भोग साधन तय प्रवर्तन इसलिए मुख्य साधन से संबद्ध होकर के चक्षुरादि जो प्राण है वो भोग साधन के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं किंतु जीवात्मना सह संबद्ध एवं भोग साधनत्व अर्नती जीवात्मा से जुड़ते हैं तभी ये भोग के साधन के रूप में हो सकते हैं संभव हो सकते हैं नहीं तो ये नहीं हो सकते है। ठीक है अब चक्षुरादि जीवात्माओं के भोग के साधन है उसके लिए और प्रमाण देने। अब इसमें जो निष्कर्ष हैं वो बहुत आपके सारे जाने चाहे वैसे तो वो ये कैसा है ये भोग के साधन है ये है लेकिन ये थोड़ा मीमांसा का विषय है पूर्व उत्तर मीमांसा का मीमांसा कोई विवेचनाएं है चलती हैं भी शास्त्र में ये कहा गया ये कहा गया निष्कर्ष तो वही जो आप पहले से जानते हैं बहुत सारे निष्कर्ष क्योंकि आप अन्य तरीकों से जान चुके हैं वो अन्य दर्शन पढ़ लिए हैं सत्यात प्रकाश पढ़ लिया है प्रवचन सुने हैं तो वो सिद्धांत तो, तो पहले से पता है अगर उसको देख करके हम करेंगे कि भाई ये तो पता ही है इसको पढ़ करके फिर नया क्या पता लगा ऐसी बहुत सारी बातें जो पीछे भी आई हैं, आगे भी आएंगी कुछ कुछ नई बातें भी आ जाती हैं लेकिन ये उन प्रसंगों को उठा के उन प्रसंगों में जो शंकाएं हो सकती हैं वो उठा के उनका क्या समाधान हो सकता है शास्त्र के वचनों का उल्लेख उनकी विवेचना ये यहां पर की जा रही है तो जीवात्मा के भोग साधन है चक्षुराधी इंद्रिया तो उसके लिए अन्य हेतु भी प्रस्तुत किया जा रहा है सत्रहवा सूत्र है त इंद्रिया तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात तो ये जो इंद्रिया हैं उनका कथन किया गया है और जीवात्मा के भोग साधन के रूप में कही गई हैं देखिए मे ते चक्षुराद प्राणा जीवात्मनो भोग साधना अब बीच में मुख्य प्राण की बात थी पहले सामान्य इंद्रियों की बात थी फिर मुख्य प्राण आ गए थे अब फिर चक्षुराधी इंद्रिया आ गई हैं तो स्व संजया कि इंद्रिया इंद्रियाख्या, इंद्रियाख्या लक्षण थे ये जो इंद्रियां कही गई हैं, ये अपनी स्वयं की आख्या से उसको दूसरे शब्दों में आप समाख्या कह सकते हैं उससे भी ये लक्षित की जाती है कैसे यद्य चक्षुराधा है प्राण ये जो चक्षुराधि प्राण ये इंद्रिय कहे जाते हैं इंद्रिय नाम ना समाख्या बलादपि जीवात्मनो भोग साधना नहीं के बल से भी ये जीवात्मा के भोग के साधन है कैसे पता लगेगा इंद्रिय शब्द से तो आ, क्योंकि बोले जीवात्मा ही इंद्र जीवात्मा तो इंद्र है इंद्र आत्मा और तस्से साधनम इंद्रियम इंद्र का जो साधन है उसे इंद्रिय कहते हैं तो चूंकि इन चक्षुरादी प्राणों को इंद्रिय शब्द से कहा जाता है इससे भी पता लग जाता है समाख्या से यानी जो शब्द निर्माण हुआ है इंद्रिय इससे पता लगता है कि ये इंद्र के साधन है उसकी पुष्टि के लिए कहा है इन्होंने इंद्रियाणी ही इंद्रिय इंद्रस्य से ये गलत लिखा गया इंद्रियाणी ही इंद्र से भवंती इंद्री तत्दमें इंद्रिया ही इंद्री आगे से देखो पता लग जाएगा तत्दमे उक्त चेदे वेद में भी कहा गया है इंद्रिया शतक्रतो याते याते जनेशु पंचसु इंद्रता आवृणे तो ये जो इंद्र क्रतो इंद्र को शतक कहते हैं सौ क्रतुओं वाला ये जीवाला इंद्र इंद्र यानी शतक याते जनेशु पञ्चसु जो लोगों में पांच तरह के लोकों लोगों में सब जगह लोगों में है इंद्रता आवरणे तो इंद्र उनका आवरण करता है ग्रहण करता है तो यहां इंद्र शब्द आया आत्मा के लिए शब्दशास्त्र शब्दशास्त्र में भी कहा गया यानी अष्टाध्यायी में व्याकरण में इंद्रियम इंद्रलिंगम तो और फिर इंद्रदृष्ट इंद्र, इंद्र तो ये बहुत सारे अर्थों में यानी इंद्र से जोड़ करके इंद्रिय शब्द बनाए इंद्रिय शब्द का निर्माण कैसे हुआ वो बताया तो किमर्तम चक्षुरादय प्राण चक्षुरादयः प्राण संतो अपनी इंद्रिया उच्य प्राण संत होना चाहिए फिर यहाँ किमर्तम चक्षुरादय है? चलो प्राण होते हुए प्राण है एक वचन में दिया है चलो प्राण है संतो प्राण होते हुए भी इंद्रिय क्यों कहा जाता है इनको प्राण जब ये प्राण है तो इनको इंद्रिय क्यों कहा जाता है तो कहा तदव्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात तो श्रेष्ठात यानी मुख्य प्राणात् अन्यत्र श्रेष्ठ से यानी मुख्य प्राण से अन्य जगह पर तेषाम चक्षरादिना व्यपदेशों विद्य थे उनका कथन मिलता है प्राण से भिन्न इनका कथन मिलता है इसलिए इनको इंद्रिय अलग से कहा जाता है यदि भी प्राण भी कह सकते हैं इनको लेकिन अलग से कथन होने से भिन्न शब्द भी प्रयोग किया जाता है तस्मात मुख्य प्राणाद भिन्न नामना ना इसलिए मुख्य प्राण से भिन्न नाम से ये कही जाती हैं और वचन दिया इन्होंने मुंड को का वही ये तस्मात प्राणो मन सर्व इंद्रिया तो प्राण अलग है और मन और इंद्रिया अलग कही गई है आगे तेज चक्षुराधे प्राणा मुख्य प्राणाद भिन्ना संति अत्र उच्चते वैसे तो पुष्ट हो चुका है अलग अलग है फिर और प्रमाण देने ये इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न है कैसे अठारवा सूत्र कहा भेद श्रुते है इनकी भिन्नता की श्रुति मिलती है हमारे को शास्त्र में इनका भिन्नता का वचन मिलता है क्या है भेद श्रुते मतलब भेद श्रवणात्थ मुख्य प्राणा भेदे नक्षुरादय प्राण मुख्य प्राण से भिन्न इनका कथन मिलता है उदाहरण दिया तो वांग मनस चक्षुश्रोत्र चे प्रीता प्राणम स्तुवंती तो यहाँ एवं है वैसे वहां पर एवं वांग मनस मनस्क्षुत्र चे प्रीता वे प्रसन्न हुई भी प्राणम स्तुवंती प्राण की स्तुति करती है तो इंद्रियां प्रसन्न हुई प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति कर रही हैं तो प्राण और इंद्रियों का भिन्न भिन्न कथन हो ही गया भेद की श्रुति हो गई आगे तेह वाचम ऊंचू उन्होंने वाणी को कहा तेह चक्षु ऊंचु चक्षु को कहा तेह श्रोत्र ऊंचू श्रोत्र को कहा तो ये सब कथन करके तो ये वाणी चक्षु और श्रोत्र ये इंद्रियों का वर्णन आ गया इति उपक्रम्य अत हम आसन्यम प्राणम ऊंचू अब मुख में रहने वाले प्राण को कथन किया गया यानी प्राण का तो अलग अलग इंद्रियों का वर्णन हुआ और उसके बाद में प्राण का कथन किया जा रहा है यानी वो इनसे भिन्न है इति भेदे ने श्रुयंत चक्षुरा तो इस प्रकार चक्षु आदि इंद्रिया प्राण से भिन्न कही जाती हैं तो उससे भेद है इंद्रिया ही प्राण है ऐसा नहीं समझना चाहिए इस प्रसंग में कहीं इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है लेकिन यहां इस प्रसंग में भिन्न भिन्न है यह और हेतु दे रहे हैं कि उनमें क्या भिन्नता है इंद्रियों में और प्राण में तो उन्नीस वूत्र है वही लक्षण इन में विलक्षणता होने से विलक्षणता का मतलब भी भिन्नता होती है उसमें लक्षणों की भिन्नता होती है विशेष लक्षण होते हैं वैसे देखिए अथच ऐशो अपरो हेतुरत्र मुख्य प्राणात् भिन्नाश चक्षुरादय चक्षुरादि प्राण चक्षुरादि प्राण इस मुख्य प्राण से भिन्न है इसमें विलक्षणता है क्या है विलक्षणत्वात सुषुप्त ही चक्षुरादय प्राणा स्वस्व वृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन जब सो जाते हैं तो ये अन्य इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ छोड़ देती हैं वो भी सो जाती हैं एक तरह से यानी कार्य करना बंद कर देती है किंतु मुख्य प्राणस्तु स्वकीय पंच वृत्ति फिर जागृत है लेकिन मुख्य प्राण अपनी पांचों वृत्तियों से प्राण आदि से जगता रहता है उसका कुछ न कुछ कार्य वहां पर चलता ही रहता है ये भी भिन्नता है वैलक्षण्य है उक्तम ही इसकी पुष्टि के लिए वचन दे रहे हैं तेना तरही पुरुषों न श्रृणोती श्री को ठीक कर लेना न पश्यती न जिग्रती तो ये जो पुरुष सो जाता है न सुनता है न देखता है न सुखता है न रसायते न स्पृश्य ना स्वाद लेता है ना स्पर्श करता है ना न अभिवदते ना बोलता है न आदतते न लेता है ना आनंद ना सुख लेता है न विस्तृत न मलमूत्र का त्याग करता है ना ई आए थे और न ही चलता फिरता है स्वपीति इति आचक्षते वो सो रहा है ये कहा जाता है इस स्वपीति का मतलब यहां सपना नहीं है तो स्वपीति मतलब सोना ही है निद्रालय सुषुप्ति लेकिन प्राणाग्न एवं ए तस्वीिन पूरे जागृति लेकिन ये जो प्राणाग्निया है प्राण की अग्निया है यानी प्राण की जो शक्तियां हैं पांच प्राण है, है अग्नि रूप जो प्राण है ये जगते रहते हैं यानी ये क्रियाशील रहते हैं तथा स्वस्व विषय ग्रहणम चक्षुरादी धर्मः धर्म और वैलक्षण बताए <coughs> एक विलक्षणता तो ये सोने से संबंधित हो अब कह रहे हैं अपने अपने विषय का ग्रहण चक्षुरादियों का धर्म है क्या दिश्यामी एवं अहम इति वाघ दग्रे मैं बोलूंगी ऐसा वाणी ने व्रत लिया धारण किया मैं बोलूंगी और द्रक्ष्यामी अहम इति चक्षु मैं देखूंगी ये चक्षु ने अपना व्रत लिया और श्रोष्यामि अहम इति श्रोत्र मैं सुनूंगा ये श्रोत्र ने व्रत लिया एक कथन है उस तरह से कथन है जैसे कि अपने नियमों का पालन कर रही है जैसे कि इन्होंने व्रत ले रखा हो और कुछ काम नहीं करेंगे यही करेंगे हम तो शरीर इंद्रिय धारकत्व मुख्य प्राण कार्यम लेकिन मुख्य प्राण का क्या कार्य है शरीर इंद्रिय को धारण करना तान वरिष्ठ प्राण उवाच है मां मोहम आपत्य था उन्होंने वरिष्ठ प्राण बोला अन्य इंद्रियों को कि मां मोहम आपद्य मूर्खता में मत पड़ो भ्रांति में मत जाओ क्यों हम एवं एक तत्त पंचता आत्मा मैं ही अपने आप को पांच भागों में बैठ के पांच भाग कौन से प्रणादी एतद बाण हम अवस्टभ्य विधारयामी इस बाण को इस छप्पर को इस शरीर को धारण कर रहा हूं यानी मैं ही मुख्य रूप से धारण करना हो तुम ये मत समझो कि हमारे कारण से धारण हो रहा है मुख्यता कथन है वैसे तो कुछ न कुछ धारण इंद्रियों से होता ही है लेकिन फिर भी मुख्य के लिए इति वैलक्षण्या मुख्य प्राणात चक्षुरादय प्राणः प्राण तो इस प्रकार से विलक्षणता का भी वर्णन शास्त्र में मिलता है इसलिए जो यह मुख्य प्राण है ये चक्षुरादि प्राणों से भिन्न है तो प्राणों का विषय इन्होंने इस चौथे पाद के प्रारंभ से लेकर यहां तक बताया इसके आगे दूसरा विषय शुरू होगा तो प्राणों का कुछ स्वरूप कुछ कुछ बातें जो इन्होंने एकदम स्पष्टता से कही हैं, वो हमें इतना तो पता लगता ही है अब प्राणों में ध्यान करें, प्राणों में परमात्मा का दर्शन होता है ऐसे भी तो बच्चे मिलते हैं ना नाड़ियों में मिलता है नाड़ियों में होता है प्राण का भी कथन आता है तो मुख्य रूप से ये प्राण जो हो तो क्रियाओं से संबंधित हम मान करके चलते हैं और यदि यू परमात्मा का दर्शन करना है तो जैसे सृष्टि में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं उसकी क्रियाओं को देख करके क्रियाओं को देख करके परमात्मा का दर्शन करते हैं ना जो तो सत्या प्रकाश में भी आता है कि परमात्मा का कैसे ज्ञान होगा बोले आप परमात्मा परमात्मा बोलते उसका हो उसका ज्ञान कैसे होगा प्रत्यक्षादी प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ये उदाहरण दिया है स्वामी जी ने कि रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान होता है क्रिया को देख करके कर्ता का ज्ञान होता है तो वो तो हुआ बाहर और अंदर हमारे शरीर में जो ये छोटी छोटी क्रियाएं चल रही हैं अब उसमें जो क्रियाएं हम अपनी हमारे अधीन कर रखी हैं, हम स्वेच्छा से कर लेते हैं वो तो, तो छोड़ दीजिए बाकी जो क्रियाएं हो रही हैं हमारे अनजाने में भी हो ही रही है हम हैं तो कुछ प्रयत्न ही नहीं कर रहे उसके तो हमें पता ही नहीं रहता है वो क्रियाएं कैसे हो रही हैं तो उन उस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कहां हुआ प्राणों में हुआ परमात्मा का साक्षात्कार प्राणों में हो गया ना वे प्राण है क्रियाए उन क्रियाओं को देख करके परमात्मा का ज्ञान हुआ उस तरह से समझें या दूसरे ढंग से अब वैसे तो आत्मा का साक्षात्कार कहां होता है ये वेदांत में पहले आ ही चुका है लंबा वह हृदय प्रदेश में होता है वे क्यों जहां आत्मा रहता है वही होता है शब्दों में कहें तो आत्मा के अंदर ही जहां आत्मा है वहीं पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है लेकिन उसको और फिर नाड़ियों के अंदर भी कहा जाता है कि नाड़ियों के अंदर ध्यान करें तो वैसे जो हम जितना भी चिंतन करते हैं वो कहां होता है नाड़ियों में ही तो होता है ये जो तंत्रिकातंत्र है हमारा जो चिंतन है वो विचार है वो कहां पर होता है इन्हीं में तो होता है ये सारा विचार और कहा होता है ये आप अंतकरण कह लीजिए मन कह लीजिए और मन और अंतकरण का गोला क्या है यही तो है और ये है तो इनका स्वरूप जैसा आज हम देखते हैं समझते हैं, तंत्रिका तंत्र नाड़िया ही तो है ये और क्या है वो सिर से निकल रही है पीछे से सुषमना आ रही है रीढ़ की हड्डी के अंदर है तो वहां पर वो आ रही है ना ये तो मिलती है प्रत्यक्ष मिलती है कि भाई पूरे मेरू रज्जू वहां पर से आ रही है तंत्रिकाएं आ रही है तो परमात्मा का ध्यान कहां कर किया जाता है साक्षात्कार कहां क्या जान से किया जाता है परमात्मा का विचार परमात्मा का निश्चय ये चिंतन मनन भी आ गया निर्देशन और साक्षात्कार भी तो जो उस तरफ जाने की गति है वो इस तरह ही होती है इसलिए बुद्धि को इंद्रियों को यानी तंत्रिका तंत्र को नाड़ी को नाड़ियों को अच्छा रखना होता है ये अच्छे होते हैं तो परमात्मा का स्वीकार्य हो जाता है वहां पर हमारे को परमात्मा के प्रति हमारा भाव बन जाता है तो परमात्मा का ध्यान क्या करना चाहिए नाड़ियों में वहां पर ही बाहर से हट करके वैसे तो सब कुछ हम अंदर ही करते हैं लेकिन बाहर से जुड़ करके करते हैं जब यूं देख रहे हैं सुन रहे हैं ये भी तो इस समय भी तो नाड़ियों में क्रियाएं हो रही है ज्ञान तंतुओं में सेंसरी नर्व्स जो हैं उनके अंदर संवेदी तंत्रिकाएं हैं उनमें क्रिया तो अभी भी हो रही है वही मस्तिष्क चल रहा है वही तो सारा चल रहा है लेकिन बाहर से जुड़ करके चल रहा है जब कह रहा जाए कि कहा कह जा रहा है कि अंदर करो मतलब बाहर का रोक दो बाहर से जो ज्ञान की संवेदनाएं आ रही हैं सूचनाएं आ रही है उसको तो रोक दिया और रोक करके बस केवल अंदर ही है अंदर का मतलब केवल अंदर है नहीं तो बाहर का तो बाहर और अंदर वो तो दोनों चल ही रहा होता है तो अंदर ही अंदर वहां पर चिंतन करें ऐसा कुछ हो सकता है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रण होते तो सादार अभिवादन